केले कुदे जूमेटम नाके कुदे जूमेटम केले कुदे जूमेटम नाके कुदे जूमेटम लल्ला हला ला ला ला हला ला हला लल्ला हला ला ला ला हला ला ला ला हला निजु साई हम काम करे तो नोयाई सब दंग सी आई ई टी प्रस्तुत करता है उमंग, उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम सांप सचमुच लोग जिले घर में आके तो मजा आ गया देखो हमने क्या-क्या देखा है ना एक हाथी देखा आलू देखा शेर देखा भालू कितना बड़ा था ना हां हां बताओ आलू को देखकर तो मुझे एक बार पूछ भी डर लगने लगा <laughs> अरे वो शेर के भी गुर्रा रहा था हां वो देखो भालू कितना बड़ा था काला, काला मुझे तो नहीं? बहुत डर लगा मैंने भी खा रहा था अच्छा सुनो ए तुम्हें कैसे लगा चिड़िया घर में आकर भैया चिड़िया घर में तो बहुत मजा आ रहा है अच्छा अब चलो एक और मजेदार जीव से मिलते हैं कौन सा जीव भैया ये देखो ये है बिना पैर का बिना कान का बिना पलक का सांप कभी डराए कभी हंसाए दिख जाए तो सांप क्या सांप हां सांप के पैर नहीं होते भैया हां मोनू इसके पैर तो दिखाई नहीं देते चलो पास चलकर देखते हैं अरे सोनू पास मत जा काट लेगा काटेगा कैसे ये तो झाड़ी के अंदर है भैया हां इसके हमारे जैसे पैर नहीं है हु? फिर भी टेढ़ा-मेढ़ा होकर कितना तेज़ दौड़ रहा है ना हां और अगर पैर होते तो तब तो और भी तेज़ दौड़ता हां <laughs> और बाहर से सांप के कान भी नहीं दिखाई देते फिर भी वो सुन सकता है अच्छा हां भैया हम्म यदि आपके कान में बाहर नहीं होते तो आप ऐसा कैसे लगा पाते <laughs> सुनो साप के हमारी तरह पलके नहीं होती अच्छा पलकी पलकों की जगह उनकी आंखों पर पारदर्शी झिल्ली होती है हम्म इससे आंखें सुरक्षित रहती हैं हां तभी तो इसकी आंखें खुली-खुली लग रही हैं हां भैया हां इसका मतलब सांप आंखें खोलकर ही सोता है <laughs> <laughs> भैया मैंने सुना है सांप के काटने से लोग मर भी जाते हैं हां लेकिन सभी सांप जहरीले नहीं होते अच्छा देखो सांपों की करीब 500 प्रजातियां होती है हम्म और इनमें से केवल 20% के लगभग ही जहरीली प्रजातियां हैं अच्छा हां एक बात और सांप का जहर हम दवाई बनाने में उपयोग करते हैं जिसे स्नेक वेनम कहते हैं और ये देखो ये जो सांप देख रहे हो ना यह है कोबरा हां यह जाली के ऊपर भी तो लिखा है कोबरा हम हां यह कोबरा यानी नाग बहुत जहरीला होता है अच्छा यदि किसी को काट ले तो कुछ देर बाद उसकी मृत्यु भी हो सकती है अच्छा और भैया हम इसका यह फन कितना डरावना लग रहा है हां सोनू कोबरा सांप बड़ी तेजी से फन मारता है और डस लेता है अच्छा? या यूं कहो कि काट लेता है अरे बाप रे और एक बात बताऊं बताइए ना, ना अफ्रीकी कोबरा तो और भी जहरीले होते हैं अच्छा हां पर लेकिन पानी के सांप जहरीले नहीं होते भैया चलिए सांपों को मूंगफली खिलाते हैं हां हां चलो खिलाते हैं जैसे हमने बंदरों को खिलाया था <laughs> अरे नहीं भाई सांप मूंगफली नहीं खाता तो फिर क्या खाता है भैया सांप तो केवल जिंदा जीव जंतुओं कीड़े मकोड़ों को ही खाता है क्या केवल जिंदा कीड़े मकोड़ों को हां जैसे जिंदा चूहा चिड़िया खरगोश छिपकली और कीड़े मकोड़े कैसे के बाटा होगा इन्हें अरे भाई ये चबाता नहीं है सीधे निगल जाता है इतने बड़े-बड़े जीवों को भी हां सांप अपने से भी बड़े जीवों को निगल लेता है वो कैसे भैया सोनू निगलते समय सांप का शरीर खिंचकर फैल जाता है तब तो सांप को दूसरे दिन तक भूख नहीं लगती होगी हां बिल्कुल ठीक एक बार खाया हुआ खाना सांप लगभग 2 सप्ताह में हजम करता है तो इतने दिनों तक कुछ भी नहीं खाता है हां कुछ नहीं खाता और किसी सुरक्षित स्थान पर सुस्त पड़ा रहता है अच्छा हां एक मजेदार बात और बताऊं बताइए भैया सांप ठंडे खून वाला जीव है ठंडे खून वाला हां क्या मतलब इसका मतलब है सांप का शरीर उतना ही ठंडा या गर्म रहता है जितने की उसके चारों ओर की हवा फिर तो ठंड में इसकी कुलपी जम जाती होगी <laughs> अरे भाई यही समझो क्योंकि ठंड में सांप की सांस और धड़कन बहुत मंद हो जाती है मंद यानी धीमी हम <laughs> तब यह बिल में घुसकर अपने को गर्म रखता है और बसंत ऋतु में फिर निकल आता है नए-नए कपड़े पहनकर <laughs> <laughs> अरे नहीं भाई पुराने कपड़े उतार कर <laughs> हां सांप कपड़े तो नहीं कैंचली उतारता है कैंचली ये क्या होती है भैया भाई दिखने में ये कैंचली सांप के खोल जैसी ही लगती है खोल हां सांप के ऊपर की त्वचा जब पुरानी हो जाती है तो वो पेड़ से सिर रगड़ता है और इससे उसकी त्वचा ढीली पड़ जाती है अच्छा और फिर वो कपड़े की तरह इस खोल को उतार देता है और नए कपड़े पहन लेता है <laughs> भाई देखो सांप वर्ष में दो या तीन बार कैंचुली बदलते हैं अरे वाह भैया आपने तो सांप के बारे में हमें बड़ी मजेदार बातें बताई हैं हां आ... लेकिन भैया आपने तो उस सांप के बारे में कुछ नहीं बताया जो एक मुहावरे में रहता है क्या आ, भाई तुम किस सांप के बारे में बात कर रहे हो भैया उसी सांप की जिसके बारे में कहा जाता है आज तीन का सांप ओ ये कौन सा सांप होता है अब समझा तो अब तुम मजाक कर रहे हो अरे आज तीन का सांप का अर्थ है वो दुश्मन जो बड़ा ही करीब हो और हमें उसका पता ही ना हो ये तुमने अच्छा मुहावरा बताया अब तुम दोनों एक काम करो क्या अलग-अलग तरह के सांपों के चित्र इकट्ठा करो और उन्हें अपनी कॉपी में चिपकाओ जी सभी साधो के चित्र हां भैया क्या आसीम के साथ का भी चित्र चिपकाना है आपने कहा वो तो दिखता ही नहीं है फिर कैसे चिपकाना है सब अभी आप सुन रहे थे सी आई ई टी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम शोध एवं परामर्श डॉ हरमेश लाल विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा आलेख अर्चना सक्सेना कलाकार पवन कौशिक अनन्या और प्रिया ध्वनिंकन दीपक पांडे और बटी लैंगिंगरो निर्माण सहयोग दाऊ चतुर्वेदी और सिम्मी कुमार तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो